होते है परमात्मा ऐसी विशेषण की शरीर किसकी है शरीर की अचेतन की अचेतन के द्वारा जीव की जीव के द्वारा परमात्मा परमात्मा ऐसी सम्बन्धित सभी नाम रूप किसकी हुई है परमात्मा की बस अचीन हो जाए तो क्या हो जाएगा कि व्यवहार के लिए तो so, व्यवहार जैसे बुलाते हैं ना भैया के लिए ज्ञानी का परमात्मा को लेकर होता है ना so, तो ये नाम और सम्बन्धित होते हैं परमात्मा से और मृतिका सत्यम से जगह क्या समझेंगे ये सभी विकार मतलब ये सभी पदार्थ ये सभी पदार्थ चेतन सभी पदार्थम होंगे सभी या ही है। या ही का है तो प्रमाण से सिद्ध प्रमाण सिद्ध से कोई साधना करके हो जाएगा तो तो अब देखो ये है न इंद्रो माया भी तो हूँ माया समय जो निगंटू ग्रंथ है ना निगंतु का व्याख्यान तुकु। तुकु। क्या है संकल्प संकल्प क्या किया है संकल्प मायाकर्षित किया है संकल्प भगवान कहते हैं की अपनी माया से संकट होता हूँ तो वहाँ माया संकल्प भगवान सबसे संकल्प है माया जो वाली ये ये जाड़ ये अविद्या कुछ नहीं, दुछ नहीं।, दुछ नहीं तो है है कुछ नहीं जो माया भी तो रूपए थे परमात्मा संकल्प से नाना रूप ध्यान करते है तो तरह इच्छा क्या तो उसने संकल्प किया उसने इस प्रकार संकल्प किया दो श्याम तरह इच्छा दो श्याम तो दो सोने के लिए क्या किया ये तुलना इंद्रो माया बहुत रूप वाला होता है बहुत रूप वाला तो वहाँ पर बहुत रूप पर बहुत रूप का क्या कारण आ गया है दो स्व प्रजाय कारण है वहाँ पांच बजे आती है दस बजे आ रही है संकल्प ही कारण है और इंद्रो मायावी इंद्र परमात्मा वो धातु है ना तो अत्यंत ईश्वर वाला हमेशा परमात्मा को तो इंद्र कहा जाता है परमात्मा आता है इंद्रो मायावी भी भी माया करते क्या है संकल्प तो पूर्व का बहुत रूप वाला किससे होता है संकल्प पे अब दोनों शत्रुओं एक अर्थात हो गई वहाँ पर जो है ना ये ऐसा समझे जो तो वचन हैं ना तो भगवान संकल्प करते हैं है ना। तो वृत्तिया हो सकता है संकट राष्ट्र में दोनों अर्थ किए हैं और ये मायाविद्या जो होता है ना ये किया है आनंद गिरी कहते हैं पहले वाला अमृत भक्ति प्रसन्न का संकट ने अमृत नहीं माना आनंद गिरी तो अभी डेढ़ सौ साल पहले हुआ है तो उसको ले करके ऐसा करते है की मायाकर्ष दूसरा वाला लेते हैं शंकर वास्तव में दो वर्ष है वहाँ पर जाए दिक्ति, दिक्ति ऐसा है शंकर मतलब ज्ञान संकल्प एक है तो तो पहला अर्थ है ना वो विशेषता है, है अभी सौ सौ साल पहले आने के लिए बुले उन्होंने दूसरे अर्थ को तो तो सिद्धांत मत बताया है लेकिन यदि दूसरा अर्थकर मत के अनु को मान्य है तो संदेश रूप का एक रूपता तो भी नहीं। नहीं देना। पर तो होने ना, ये एस, है ये ऐसा है है है ना देखना ऐसा देखना क्या आगे से और आगे तो सक, से और तस नाज इच्छक प्रत्येजा इच्छक आया अच्छा, फिर आ गया ना और फिर क्या आया क्या, क्या गया वहाँ पर भी संकल्पन हो गया अब सुनिए गोवचन इसलिए हो गया कि बार बार आ रहे ना संकल्प तो वहाँ पर पहले परमात्मा ने संकल्प दिया और फिर किसने संकल्प दिया तेज तो तेज शब्द तो वहां पर तेज शरीर परमात्मा को कह रहा है तेज कात्मा परमात्मा तेज शरीर परमात्मा तो तेज शरीर है जिसका परमात्मा था तो ये विशेषता तो इसका अर्थ लग रहा है की नहीं लग रहा है तेज हवापन तेज का क्या मतलब है उनके यहाँ का मतलब क्या है नहीं ब्रह्म करते हैं के शंकर ब्रह्म ही किया गया है किया गया है ना तो यहाँ तो, यह हैं कि हैं। तो, कि तो ये मानते ही सभी भूत हवा जड़ भूत वो भ्रम होता है तो तेज हवा कन्द्र तो तेज भाव केतन का होता है हालांकि शांतर वाक ने ब्रह्म वर्ग किया है तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो विशिष्टाधी संत परमात्मा भी बोल जाते हैं कुछ लोगों का पटा लग सकता थे थे। है तो सं, जी है। जी वो जड़ तेज संकल्प नहीं कर सकता है तो वो तेज प्रवास हो गया विशिष्टा हमने तो तेज क्या है वो जड़ परमात्मा तेज भाव प्राप्त कर सकता है इसलिए वहां परमात्मा तेज कांतरा परमात्मा ऐसा तो ऐसा तो अब परमात्मा संकल्प कर रहे हैं ना इसलिए माया अभी में क्या हो गया ठीक है तो सभी तो सुपनों की एक रूपता करनी चाहिए ऐसा नहीं यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा ऐसा नहीं है तो ऐसा भर्ती है आरंदगी तो डेढ़ वर्ष पुराना है बहुत पुराना आरंदगी नहीं है उन्होंने तो तो तो दे आगे देखेंगे तो हम आपको तो क्या कहना चाहते थे अभी कि तो परमात्मा ने संकल्प करके जगत की है ना अब देखेंगे आप ये तेज नाम किसका है वहाँ पर है है तेज, तेज तेज नाम तेज तेज अच्छा। तेज तेज नाम किसका किसका परमात्मा है ना नाम किसका है परमात्मा का है ना नमात्मा के बताऊ है ना कि से की तद को जगत रूप में किया तो सभी नामों रूप किसके हो परमात्मा। परमात्मा और सभी नामों परमात्मा के होंगे तो सभी नाम के द्वारा किसका होगा परमात्मा मदई बन अब ये नाम जो के है ना हुए हैं तो विशेषणों के द्वारा परमात्मा को बोलता मदई बन जाए तो विशेषण बनता है तो परमात्मा की इसलिए देना जैसे घटाधि पदार्थ मिट्टी है या कथन ही सकते हैं उसी प्रकार से ये नाम रूप ब्रह्म है ये कथन ही सत्य है।, है या ही, वाक्य है जो वाक्यवादी वाला है और ये कथन सकते हैं तो ब्रह्म कैसा होगा सत्य सत्य तो ब्रह्म सत्यम जगह निष्ठा जैसे सिद्ध होगा क्या नहीं बारिक होता है तो है ये आई लत्तीस मंडी बात आपको तो बताते हैं अच्छा ये भी देखना के लिए तो परमात्मा का उद्यान समझता, समझता है परमात्मा का उज्जैन मतलब बिहार बताते हैं उसके लिए तो आनंद होता है और जो सर्वम दुख है ये बहुत जुड़त है और योग सूत्र में दुखा मे क्या है ना दुखा मे तो जो है तो तो के लिए किसके लिए के लिए तो जब वैराग्य हो जाएगा साधन भोजन करेंगे साक्षात्कार करेंगे तो किसका कितना साक्षात्कार होगा परमात्मा का सब दुख नहीं नहीं वहाँ पर बैराग्य के लिए वहाँ दुख का वास्तव में दुख रूप ये वैशिक मत नहीं भगवान जी बिहार बताकर यह जगत नाम रूप विभाग से रही थी हाँ पता थी मुझे सृष्टि से पूर्व यह जगत नाम रूप विभाग से तो पर तरफम मिला सर्री वो अभ्यास का क्या थे नाम रूप विभाग से ऐसी ठीक है इदम करब कब सृष्टि के पूर्व है? नहीं, नहीं। था मतलब नाम रूप विभाग से, नहीं, नहीं। और फिर नाम रूपा तद नाम उसका दिया है, उसने लिखा मिला तो, उसने अपने को ही नाम रूप के द्वारा व्यक्त किया किसको अपने को ही नहीं। किसको नहीं। तद का तो उस परमात्मा या नाम रूपाभ्याम है ना कि वो नाम रूप के द्वारा व्याकृत हुआ नाम रूप के द्वारा तो नाम रूप के द्वारा उसने अपना ही व्यक्त अपने को ही व्यक्त किया नाम रूप के द्वारा किसको व्यक्त किया तो किसके नाम रूप हो गए सब क्योंकि नाम रूप के द्वारा अपने को ही प्रकट किया है ना उसने इन सब रूपों में तो नाम रूप किसके हो गए और ये परमात्मा संकल्प से बहुत शरीर वाला होता है बहुत रूप वाला होता है इंद्रो माया भी पूर्व और देखना तैतरी आरण का वचन है सर्वाणु रूपान विचित्र धीरा नामांकृतवा अभिवदन यदास्ती मिल गया हम्म तो धीरा इसका अर्थ ऊपर लिखा है नेरे। नेरे। धीरा करते धीर पुरुष कौन परमात्मा है धीरा करते धीर पुरुष सर्वाणु रूपान विचित स्थावर जंगम रूप अपने सभी स्थावर जंगम रूपों की रचना करके अपने सभी स्थावर जंगम रूपों की रचना करके और नामांकृतवा कर नामकरण करके उनके अपने नाम रूपों की रचना करके और नामकरण करके अभिवदन या रास्ते की उनका वर्णन करता है उनका तो इसके द्वारा भी सभी नाम रूप इसके सिद्ध होते हैं परमात्मा, परमात्मा के सिद्ध होते हैं ना तो इसलिए जो है ना सभी नामों के द्वारा वो परमात्मा ही कहा जाता है ये बात भी आप ध्यान रखेंगे है ना और देखो आगे नहीं रखोगी अब भी तो ये मृतिका इत्यो सत्यम भी ध्यान रखेंगे है ना ये सब ध्यान रखेंगे अब वो मृतिका है, है ही सत्य है ठीक है वाचार मणम विकारो नाम नहीं मृतिकम या श्रुति जगत को वाचारण मतलब व्यवहारिक कहती है ना मतलब वाणी का क्या है की आलम्बन मात्र है वास्तव में नहीं वो वास्तव में ना हो वो व्यवहारिक और उसके कारण को ही सत्य कैसी है अतः इससे जगत के सत्यत्व का निषेध होता है और व्यवहारिक जगत कैसा है, है। सत्य नहीं है आप भी देखेंगे उक्त श्रुति के पूर्व वाचारणम विकारो नाम नहीं है ना इसके पूर्व ए न श्रुतम श्रुतम भवती जिसके श्रवण से अशुभ विषय भी श्रुष्प हो जाता है परमात्मा के सुनने से सब कुछ सुना हुआ हो जाता है एना श्रुतम श्रुतम भवती या प्रतिज्ञा वाक्य है यदि इस श्रुति के द्वारा कारण ब्रह्म से भिन्न जगत के मिथ्यात्व की प्रतिज्ञा की गई हो किस श्रुति के द्वारा हाँ यदि इस श्रुति के द्वारा कारण ब्रह्म ऐसी भिन्न जगत के मिथ्यात्व की प्रतिज्ञा की गयी हो तो यह माना जा सकता है की वाचारम्भ या श्रुति जगत के मिथ्यात्व का वर्णन करती है पहले जो वर्ष बताया है ना उसको ध्यान में न रख करके सब चल रहा है ठीक है अब देखना पूर्व श्रुति तो एक विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा करती है ये सबका मिथ्या तो कहती है अच्छा पूर्व श्रुति तो एक विज्ञान से सब के विज्ञान की प्रतिज्ञा करती, अच्छा, तो करती है या तभी संभव है जब यह जगत सत्य हो यह जगत है? क्योंकि ध्यान देना एक के ज्ञान से एक सत्य के ज्ञान से दूसरी मिथ्या ज्ञान हो जाता है क्या एक सत्य के ज्ञान से मिथ्या का ज्ञान होता है क्या तो so, एक के ज्ञान से सब का ज्ञान कब होगा जब सब मिथ्या होगी सत्य हो जैसे तो एक मिट्टी के ज्ञान से घट घटनावी मिट्टी ही है ऐसा ज्ञान हो जाता है है ना so, तो घट शराववादी वहाँ रज्जु सब जैसे हैं क्या बनाए गए हैं बात तो सत्य है इसका मतलब पंक्ति लगाइए या तब ये सम्भव है जब शब्द जगत सत्य वो जगत का सत्यत्व स्वीकार न करने पर प्रतिज्ञा ही हो जाती है कौन सी प्रतिज्ञा ए ना श्रुतम जगत के मिथ्यात्व का वर्णन कर ही नहीं सकती है क्योंकि वहाँ घटादी दृष्टान्त कहे हैं यदि वह श्रुति मिथ्यात्व का वर्णन करती तो जिसका मिथ्यात्व निश्चित है उसे ही दृष्टान्त रूप से कहना चाहिए किसका कथन करना चाहिए जिसका मिथ्यात्व यदि ध्यान देना यदि आचार्य वरम श्रुति जगत में मिथ्यात्व का वर्णन करती तो फिर किसको दृष्टान्त देती घटादी का? का देती क्या अच्छा श्रुति उसका कथन ना करके मतलब मिथ्यात्व जिसका निश्चय है इसे रजु सर्पादी का कथन ना करके यथास्थम के मृत पिंडे ने इस प्रकार घटादी विकारो का कथन करती है इससे दृष्टान्त साध के अभाव वाला हो जाता है दृष्टान्त आ आ, अच्छा अब ध्यान देना दृष्टान्त आप जो है ना ये यही जो है ना क्या है ये क्या क्या कहेंगे ये में मिट्टी के विकार इनमें मिथ्या तो रहेगा नहीं तो तो साध्य के अभाव वाला दृष्टान्त कौन हो गया हाँ लगाइए इससे दृष्टान्त शाद्य के अभाव वाला हो जाता है या दृष्टानता अनुस्पत्ति बहुत बड़ा दोष है दृष्टान्त सिद्धि है न? ना दृष्टांत में शाद्ध रहना चाहिए कि नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ ऐसा देखना जगत मिथ्या जगत मिथ्या विकारत्वात् जगत मिथ्या विकार है न जगत मिथ्या विकार घटाधिवत जगत मिथ्या विकारत्वा मत के अनुयायी ऐसा अनुमान करते हैं क्योंकि वाचारम बड़म नाम नहीं। मृतिके सत्यम तो मिट्टी सत्य है और विकार कैसे मिथ्या है विकार कैसे तो जगत को तो लिखा है जगत पक्ष है मिथ्या है तो हेतु है और मिट्टी के विकार घटादी दृष्टान्त है तो आप बताइए संस्कृत में वो के बोलो जगत मिथ्या विकारत्वा घटादी व्या और पक्ष तो क्या है जहाँ मतवर प्रत्यय लगा है वहाँ उसको छोड़ के साध्य बोलना चाहिए और जहाँ मतवर प्रत्यय नहीं है वहाँ त्वा लगा के साध्य जगत मिथ्या तो साध क्या होगा हेतु क्या है विकारत क्या हेतु पंचमी छोड़कर है ना हेतु क्या है विकारक तो के आए, है घटाजी हम लोग बोलो, हाँ यत्र लो। लो लो तो विकारक किसमें घटाजी विकार है तो उसमें क्या रहेगा विकारक अब देखना तो हेतु तो रहेगा पर शाद्य आएगा मिथ्यात्व, तो शादी नहीं आएगा है ना क्यूँकी घटाजी मिथ्यात नहीं है रजूसा है क्या आगे ध्यान देंगे पाठ लगाइए ये।, ये लग गया यहाँ जगत पक्ष है तो साध्य है, है और मिट्टी के विकार घटा की दृष्टान्त है जिसमें पहले से साध का निश्चय होता है उसे दृष्टान्त कहते हैं है ना बात है जैसे कि महानस में पहले से महीने साधिक का निश्चय होता है तो वहाँ दृष्टान्त को क्या होता है महानस श्ष केतु जिस प्रकार रज्जु सर्व को मिथ्या समझता है वैसे घटाधी कार्यो को मिथ्या समझता है क्या रज्जु सब की समझता है क्या जैसे वहाँ रज्जू का ज्ञान होने पर सर्व काटेगा नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा रज्जू का ज्ञान होने पर सब काटता है क्या और वहाँ सुक्ति का ज्ञान होने पर उसको बाजार में बेचने जाएगा कोई आभूषण बनवाएगा कोई वाक में लेकिन यहाँ मिट्टी का ज्ञान होने पर घट से पानी आता है कि नहीं आता है ऐसा है ना रज्जु का ज्ञान होने पर कोई सर्फ कहता है और यहाँ पर तो मिट्टी का ज्ञान होने पर भी उससे उसको घट कहते हैं और घट से जो है पानी यानी लाते हैं सब काम करते हैं तो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर ये बाधित हो गया क्या अध्यक्ष की यदि ये ये अध्यस्थ होता है घर तो निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति होती है क्या काम तो पूरा वही होता है दृष्टि बदलती है ना मिट्टी समझा तो वैसे ही क्या जगत को ब्रह्म समझना है बात है इस बार घट को रहते ही तो मिट्टी समझ रहे हैं कि घट का वो खत्म करके तो ऐसी जगत ब्रह्म को ब्रह्म समझना आएंगे अब ध्यान देंगे के जिस प्रकार रज्जु सर्व को मिथ्या समझता है वैसे घटाधिकारियों को कभी भी मिथ्या नहीं समझ सकता है यदि घटाधि विकारों को भी मिथ्या कहना इष्ट हो तो रज्जु सर्व का दृष्टांत रूप से वर्णन करना चाहिए कि रज्जु सर्व को दृष्टांत बना करके और घटादी को पक्ष बनाकर मिथ्या कर दो रजु सर्व को दृष्टान्त बनाकर और घटादी को पक्ष बनाकर क्या कर दो मिथ्या बताई सुनो यदि घटादी विकारों को भी मिथ्या कहना इष्ट हो तो रज्जु सर्व का रूप से वर्णन करना चाहिए मिट्टी के विकार घटादी का रूप से वर्णन नहीं करना चाहिए। किंतु श्रुति किंतु उनका दृष्टान्त रूप से वर्णन करती है इससे सिद्ध होता है कि वो आचारम वर्णम श्रुति भी जगत के मिथ्यात्व का अनुपण नहीं करती है इस श्रुति का विस्तृत विवेचन विशेष तो ब्रह्म के प्रसंग में देखना चाहिए किसका अच्छा ये वहाँ थी हाँ। तो वो क्या है कि सब भी नहीं होता है, है? नहीं। बात है अपे दिखे अपे भी शंकर मत पर भी मत कर लेकिन अपने को बड़ा बड़ा वो विद्वान मानते हैं सर्व विज्ञान तो की प्रतिक्रिया है न एक ज्ञान से हाँ लोग बड़े दावे से कहते हैं कि ये तो शांकर मत में घटता है की एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है दूसरे मत में नहीं घटता क्योंकि क्यूँकी वहाँ रज्जु सर्प जैसा जगत को मान रखा है तो आप बताइए रज्जू कभी अज्ञान से कभी सर्प रूप में कभी दंड रूप में कभी भूरेखा रूप में कभी जलधहरा रूप में भाजती है कौन भागती विविध रूपों में रज्जु भाजती है न अच्छा रूप में दंड रूप में और भू रेखा रूप में रज्जु भास्ती है ठीक है तो अब आप ये बताइए जब अधिस्थान रज्जू का ज्ञान हो जाता है ना? तो तब सर्पादी के ज्ञान की निवृत्ति होती है कि सर्वाजी का ज्ञान होता है हम्म? रज्जू का ज्ञान होने, हो होने पर वहां सर्पादी का ज्ञान होगा अधिस्थान का ज्ञान होने पर अध्यस्थ पदार्थ का ज्ञान होता है अथवा अधिस्थान का ज्ञान होने पर अध्यस्थ पदार्थ के ज्ञान की निवृत्ति होती है अध्यस्त पदार्थ के ज्ञान की नहीं, नहीं. तो अध्यस्थ का ज्ञान होता है क्या नहीं. तो किस बड़े गौरों से कहते हैं कि हमारे मत में एक के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है तो ये ब्रह्म ही जो है ना इस था जन्म जड़ चेतन नाना रूपों में सब ब्रह्मी भाष रहा है अंत्या से उनके मत में तो एक ब्रह्म का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाएगा तो एक ब्रह्म का ज्ञान होने पर सब रहे उनके अनुसार तो सबका ज्ञान हो जाते अब ये ऐसी बातें विचार करके रहे ना तो जो लोग कहते हैं बहुत बहुत तर्क है वेदांत में बहुत बहुत युक्ति क्या तर्क क्या युक्ति बताइए आप <laughs> क्या है <laughs> कुछ नहीं है तर्क ना युक्ति कुछ नहीं है। तो अब देखो यदि ऐसा कहना चाहे क्या कहना चाहे कि एक के ज्ञान से सब के ज्ञान का मतलब है कि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर मतलब अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्थ उससे भिन्न नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाता है क्या अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यक्ष उससे भिन्न नहीं है या ज्ञान हो जाता है तो ये श्रुति का है कथम नु भगव एकस्मिन विज्ञाती सर्वम विज्ञातम होती एक के विज्ञान होने पर सब का विज्ञान श्रुति कहती है अथवा एक का विज्ञान होने पर सब एक से अतिरिक्त नहीं है ऐसा श्रुति कहती है क्या कहती है सब का विज्ञान कहती है तो संभव है क्या यहाँ यदि कहें सु का तात्पर वैसा है तो कैसा लक्षणा लगाई ना तो क्यों लक्षण करना लक्षणा के बिना निकाली है नहीं, नहीं।, नहीं लक्षणा क्या है कोई चेतन की लक्षणा जड़ में कर देगा तो क्या करोगे बोले हमारा तात्पर इसमें है तो मतलब कुछ भी बनता नहीं है कहने का मतलब यही है है ना कि एक का ज्ञान होने पर सब एक ही है ये तो ये कहती है वो आचार नाम नहीं हो मृतिका इत्यु सत्यम है।, है ना मतलब तो सब कुछ एक ही है ये कौन कहता है मणम विकारो नाम नहीं हो, मृतिका इति कारण की एकता कहती है और एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान होता है यह तो, तो जिस मत में एक के होने पर सब ही नहीं उस मत में एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा क्या जैसे मिट्टी का ज्ञान होने पर घटाजी का ज्ञान होता है क्योंकि मिट्टी के ज्ञान होने पर घटाजी खत्म हो जाते हैं क्या तो वैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होने पर यह कुछ खत्म नहीं होता है ना तो ज्ञान होने पर सब हो जाता है क्या कि ये सभी जगत भ्रम है, है। सभी जगत ऐसा ज्ञान हो जाता है इस बात थोड़ा ध्यान रखिएगा यही तो जो है ना सब परमात्मा ही है ये तो वही समझ में फिर सब कुछ परमात्मा है ऐसा कैसा है तो ये तो भी संक्षिप्त में बताया है इसमें बहुत विस्तार से उसको नाम नयम की तरह इसको भी विस्तार से लिखा हुआ है पूरा पूरा विस्तार से लिखा हुआ इसमें। जो सब भी जो जाता है है जाता ना चलो तो मतलब ये भी कहते हैं है तो अधिस्थान के ज्ञान होने पर क्या होता है अध्यक्ष की निवृत्ति हो रही है और अधिष्ठान का ज्ञान न होने पर क्या बना रह अधिस्थान का ज्ञान न होने पर क्या होता है और अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भ्रम की निवृत्ति हो जाती है बताती है ऍसमने? तो वैसे ब्रह्म अधिष्ठान का ज्ञान न होने पर जगत का भ्रम होता है और ब्रह्म अधिष्ठान का ज्ञान होने पर क्या होता है भ्रम की निवृत्ति हो जाती है तो नहीं <pause> <carbon Douglas> नहीं, सुक्ति में क्या होता है आपकी उज्ज्वल होती है ना क्या होती है शुक्लत्व जिसको कहते हैं तो सुक्ति में जो शुक्लत्व या उज्ज्वलता होती है तो शुक्लत्व जो है सामान्य आकार है किसका सुक्ति और रजत दोनों का तो सामान्य अंश के ज्ञान होने से क्या हो जाता है हम? और विशेष अंश के ज्ञान होने पर भ्रम की निवृति होती है आप सुक्ति को उठा करके देखेंगे पीछे त्रिकोणी होगी थोड़ी नीली होती है देखा है अपने नीकृष्ट क्या होगा उसका तो भ्रम की निवृत्ति कब होती है विशेष अंश का अच्छा। रज्जू का विशेष आकार क्या है उसका समझते सर्व में होता है वो आकार तो सामान्य अंश का ज्ञान होने पर वक्रत आदि क्या है सामान्य अंश रज्जु सर्व दोनों में वक्रतव है ना कि सामान्य अंश के ज्ञान होने पर भ्रम होता है विशेष अंश का ज्ञान होने पर भ्रम की निवृत्ति होती है विशेष अंश क्या है वहाँ विशेष अंश रजू में है ना वो ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। नहीं। नहीं। तो और सर्व के भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी बताई में तो यदि जगत रज्जु सर्व और सुक्ति रजत जैसा कल्पित है तो फिर जो है ना ब्रह्म को कैसा मानना पड़ेगा बताओ मतलब। रज्जु और सुक्ति निर्विशेष है क्या दो दो अंश है सामान्य विशेष विशेष अंश ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति होती है तो यदि रजू सर्फ और सुप्ति रजत जैसा संसार कल्पित हो तो ब्रह्म कैसा सिद्ध होगा सब इसमें सिद्ध होगा है ना तो ब्रह्म में दो अंश भी मानने पड़ जाएंगे सामान्य तो सामान्य अंश के ज्ञान से मानना पड़ेगा जगत का ब्रह्म है विशेष अंश के ज्ञान से क्या मानना पड़ेगा ब्रह्म की तो विशेष अंश क्या है बताइए और जब तक विशेष अंश नहीं मानेंगे तो भ्रम की निवृत्ति होगी जोधिष्टान से क्षमता होगी सीधी बात है तो भी नहीं हटेगा नहीं विशेष अंश नहीं मानेंगे और विशेषंश मानेंगे तो कैसा हो जाएगा सब ब्रह्म निर्विशेष से मत खंडित हो जाएगा और तो ब्रह्म की निवृत्ति तो के, के लिए क्या मानना पड़ेगा नहीं। नहीं। और मत में ब्रह्म में तो कुछ होता नहीं है और दो तो अंश मानेंगे तो सांस हो जाएगा सवय हो जाएगा उनकी युक्ति के अनुसार बिना शीलिक हो जाएगा लो ही विचार कर लो जाकर के ना और ये सब विचार कर लेना दृष्टांश पे जो मिलाते हैं ना तो मिलाओ <laughs> हाँ <है>। लगी <युले> <laughs> <दा>। <थास। laughs> तो तू बन थे